पुलिस की सायरन यहाँ लगातार बजे जा रही थी पुलिस ने अब तक पूरे फ्लावर मार्केट को चारों तरफ से घेर लिया था पुलिस वालों ने अपने हाथ में गन ले रखी थी और ये यहाँ से सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में लगे हुए थे जब पुलिस वाले विक्रांत के दिए हुए एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचे तो वहाँ का नजारा देख दंग रह गए वहाँ पर विक्रांत अकेले किसी स्टेच्यू की तरह खड़ा हुआ था और उसके आस पास पांच छायल पड़े हुए थे ये सभी दर्द से करहाते हुए जमीन पर पड़े थे जब विक्रांत ने उस लोहे के दरवाजे वाले घर के भीतर मकबरे से चोरी हुए सामान का भंडार देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसे लगा कि अगर ये सब सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है तो पक्का है कि मकबरे में हुई चोरी से ये फूल मंडी के कुछ लोग भी कनेक्टेड हैं। और ये भी हो सकता है कि मोनिका को कर्ज आरोप पैसे देने वाले लोगो का भी कुछ कनेक्शन मकबरे में हुई चोरी ऐसी हो इसी उसने फटाफट पुलिस स्टेशन और नैना के पास फोन करके जल्द ऐसी जल्द उन्हें यहाँ बुला लिया विक्रांत अक्सर किसी न किसी के साथ भिड़ जाता है नैना उसकी ये आदत जानती है इसीलिए वो अपने साथ पूरी फोर्स लेकर आई हुई थी लेकिन पुलिस को फोन करने के बाद विक्रांत को थोड़ी चिंता भी हो गई उसे ये, लगा के अभी पुलिस के आने के बाद ये लोग जो गेट पीट रहे है ये कहीं भाग कर छुप जायेंगे इसीलिए इन्हें किसी तरह यहाँ रोके रहना ज्यादा जरूरी है इसलिए विक्रांत ने पहले उस घर में इधर उधर घूम कर का निरीक्षण किया जब उसे लगा की यहाँ पर सब ठीक है और अंदर कोई खतरा नहीं है तब उसने मोनिका को वहाँ पर रुकने के लिए कहा और फिर खुद वहाँ से बाहर निकलकर उन गुंडों से लड़ने के लिए चला गया उस वक्त मोनिका काफी डर भी गई थी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जब विक्रांत ने पुलिस को फोन करके बुला ही लिया है और पुलिस थोड़ी देर में यहाँ आने ही वाली है तो फिर विक्रांत खुद को रिस्क में क्यूँ डाल रहा है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है वैसे विक्रांत बाहर इन लोगों के साथ फाइट करके उन्हें एंगेज करना ही चाहता था लेकिन इसके साथ उसका बाहर निकलने का एक और रीजन था दरअसल विक्रांत खुद इन लोगों से लड़ाई करना चाहता था पिछले कुछ दिनों में उसने नैना से ताइक्वांडो और फाइटिंग का जितना हुनर सीखा था उसे वो आजमाना चाहता था वैसे भी पिछले बहुत दिनों से उसने कोई भी फेयर फाइट नहीं लड़ी थी जब वो लास्ट टाइम रॉ एजेंट्स के साथ भिड़ा था तब उसने अपनी अदृश्य शक्तियों की भी मदद ली थी अदृश्य शक्ति की ही मदद से उसने ही इतना सक्षम था कि इन गुंडों को सबक से खा सकता था वो अभी यही जब विक्रांत अचानक से मेटल डोर खोल कर उन छह गुंडों के सामने खड़ा हुआ तो वो भी हैरान रह गए उन्हें समझ नहीं आया कि विक्रांत को मूर्ख कहें या बहादुर खैर उन लोगों से लड़ते वक्त विक्रांत अपने ही स्टाइल में भिड़ रहा था उसने नैना की सिखाई हुई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल नहीं किया बस जैसे जो सामने आता गया उसे पीटता चला गया विक्रांत की लड़ाई में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है उसके हाथ में जो आता है और उसे जैसे समझ में आता है वो सामने वाले इंसान को पीटना शुरू कर देता है ये लोग ज्यादा देर तक विक्रांत के आगे टिक नहीं सके कुछ ही देर में उसने इन सभी को चारों खाने चित्त कर दिया था विक्रांत ने इन्हें इतना पीटा था कि किसी को भागने का मौका भी नहीं मिला जब पुलिस यहां पहुंची तब यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई चारों तरफ सामान टूटा और बिखरा हुआ पड़ा था कई लकड़ी के घरों के दरवाजे और यहां तक के ऊपर की बनी हुई छत भी उखड़ी पड़ी थी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भूकंप वगैरह आया हुआ था कई लकड़ी के पल्ले इस तरह टूटे हुए थे जैसे उसमें किसी का सिर भिडाया गया था या फिर किसी ने जोरदार पंच मारा हुआ था सबको फटाफट उठाकर गाड़ी में डालो देखना कोई बचकर भागने ना पाए अचानक से विक्रांत के कानों में कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ रेनकोट पहने हुए नैना खड़ी दिखाई दी देखो जो लोग ज्यादा घायल हैं उन्हें पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ और वहाँ उन पर नजर रखो जैसे ही उन्हें होश आ जाए तुरंत ही इंटेरोगेशन की तैयारी करो अभी नैना पुलिस वालों को ऑर्डर दे ही रही थी की अचानक ऐसी उसकी भी नजर विक्रांत आरोप पड़ी विक्रांत को देखते ही नैना ने उससे कहा विक्रांत ये सब क्या है तुम हर बार कहीं न कहीं लड़ाई करके क्यों खड़े हो जाते हो मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता अरे अरे अरे हे विक्रांत ने हसते हुए कहा अच्छा आओ इधर आओ मुझे कुछ दिखाना है नैना भी असमंजस में पड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी फिर विक्रांत उस छोटे से घर के अंदर पहुँच गया जहाँ पर उसने मोनिका को रुकने के लिए कहा था जैसे ही विक्रांत अंदर पहुँचा मोनिका भागते हुए उसके पास आई और उसके गले से लग गई विक्रांत सर आप कहा थे आप ठीक तो हैं, कुछ हुआ तो नहीं आपको नैना अपना हाथ कमर पर रख कर खड़ी हो गई वो गुस्से से भरी नजरों से विक्रांत को घूरने लगी ये दिखाने के लिए को देखते ही उसे पहचान लिया था इस वजह से उसका माथा और ठनक उठा ओ अरे नहीं यार मोनिका के अचानक से गले लगने से विक्रांत भी काफी असहज हो गया था फिर उसने किसी तरह से मोनिका को खुद से अलग करते हुए कहा अरे इधर आओ ये देखो ये फिर जैसे नैना की नजर वहाँ पर बिखरे हुए सामान पर पड़ी वो हैरत में पड़ गई विक्रांत ये सब कैसे तुम यहाँ कैसे पहुँचे अच्छा ये इसका कनेक्शन कहीं इगतपुरी के मकबरे वाले मर्डर केस से तो नहीं है नैना ने थोड़ी हैरानी से सवाल किया हम्म इस सवाल का सही जवाब तो अभी विक्रांत के पास भी नहीं था वो भी अभी काफी कंफ्यूजन में था कुछ घंटों बाद डीएन नगर पुलिस स्टेशन में अब तक सुबह के चार बज चुके थे लेकिन विक्रांत के चेहरे पर थकान की एक भी लकीर नहीं दिख रही थी अब तक वो अपने घर जाकर नहाकर कपड़े भी बदल चुका था कपड़े बदलने के बाद वो सीधे ही पुलिस स्टेशन वापस चला आया वहां उसे सुनिधि ने कॉफी बनाकर दिया विक्रांत आराम से अपनी चेयर पर बैठकर कॉफी का आनंद ले रहा था अब तक मोनिका के साथ ही जीनत भी पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दे चुकी थी बयान देने के बाद विक्रांत ने उन्हें घर आराम करने के लिए भेज दिया था इसके बाद विक्रांत ने नैना को क्लियर किया की कि वो कैसे कैसे उन मकबरे में चोरी करने वाले गिरोह के अड्डों पर पहुंचा था जब विक्रांत ने नैना को यह बताया कि एक बार फिर से उसके साथ इतफाक हुआ और उसने इतफाक से ही चोरों को पकड़ा है तब तो नैना का पारा ही चढ़ उठा उसका कहना था कि दुनिया भर में जितने इतफाक होते हैं वो के साथ ही क्यों होते है? अब भले ही इस चोरी के सामान का कनेक्शन इगतपुरी के मर्डर केस से निकले या ना निकले लेकिन फिर भी क्यों विक्रांत ऐसी जगहों की ओर सबसे पहले पहुंचता है और उसके इतने सटीक इतफाक होते है कैसे अब अगर जहीन सच में इस चोरी के सामान का कनेक्शन इगतपुरी के मकबरे से निकला तब तो वाकई में, में भी सिग्नल नहीं मिला था जिससे लगे की उसका कोई काम होने वाला है वैसे अब चाहे इस चोरी के सामान को इगतपुरी के मर्डर केस से कनेक्शन हो या ना हो ये सामान तो चोरी का ही है और फिर इसका मतलब ये हुआ की विक्रांत ने जिन लोगों को पीटा जो पैसे गुना था और इन सबकी पिटाई की थी क्यूँकी वो श्योर था की कि वो किसी बेगुनाह को नहीं पीट रहा है ऐसे में इन लोगों को पीटने के बाद उसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है साथ में अगर कहीं सच में इनका कनेक्शन इगतपुरी के मर्डर केस से निकल गया फिर तो विक्रांत की चांदी हो जाएगी उसे फिर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कुछ इनाम भी दिया जाएगा विक्रांत वहाँ फूल मंडी वाले मोहल्ले से एक सुंदर सा फ्लावर पॉट भी उठा लाया था जब वो वहाँ से पुलिस के साथ लौट रहा था तभी उसने ये पॉट उठा लिया था वैसे इस फ्लावर पॉट में कौन सा पौधा लगा हुआ था विक्रांत को यह भी नहीं पता था वो ऑफिस में बैठ इसे बड़े ध्यान से देख रहा था वो इस अजीब से पौधे को पहचानने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ नैना अपने हाथ में कुछ फाइल लिए हुए पहुंची उसने ये फाइल का ढेर विक्रांत के सामने टेबल पर पटकते हुए कहा ये देखो उन लोगों ने अपना बयान दे दिया बयान पढ़ लो अब समझ आ जाएगा तुम्हें नैरा ने विक्रांत से कहा विक्रांत ने तुरंत ही फ्लॉवर पॉट टेबल पर रख दिया और फिर फाइल देखने लग गया अबे यार सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद विक्रांत को भरोसा हुआ की वाकई में ये सारे लोग ना तो चोर है और ना इनके पास कोई चोरी का सामान है दरअसल जो सामान विक्रांत ने वहां पर देखा था वो सब ये लोग खुद ही बनाते हैं अब तो विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया हे hey भगवान सब सत्यानाश हो गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये लोग तो मकबरे के किसी सामान से कनेक्टेड भी नहीं है फिर भलाई मकबरे के मर्डर केस से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं